नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी राग के बारे में बातें की थी कुछ गीत आपको सुनाए थे आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बात करेंगे काफ़ी राग पर आधारित तान और कुछ मीरा के भजन काफ़ी राग पर आधारित हम आपको सुनाने वाले हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में चार चाँद लगाने के लिए फिर से बीके जी हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के चैनल जितने सारे हैं। हैं। जी जी। सबको हम नमस्कार हाँ। तो अभी पहले एपिसोड में में हम काफी की बड़े चर्चा कर, कर रहे थे तो अभी आज के बड़े में बताएंगे कैसे कैसे करना है सा हरि हरि हरि जापा गमा पधनि सरि सनि धपम गरे छ हरि हरि हरि जापा पधनि सनि गने सनि धपम गरे छ हरि हरि हरे जप गरे सानी धप पा मा पानी पा धप पा म गे सा हरी हरी हरे जप लेनी मनुआ ये जो चार हमने किया है तान ये आठ मात्रा की है आठ मात्रा तो हाँ आठ मात्रा की तान क्या है चार चर् जैसे हरी हरी हरे जप तक क्या करेंगे उसके सोम से हम ये आठ मात्र करेंगे तब आपको जाके फिर से हम फाक के फाक में आके शामिल होंगे ऐसे करना है जितना आप भी तान हो सकता है सात मात्र भी जैसे जैसे करेंगे चार मात्र भी हो सकता है जैसे होता है वैसे आपको करना है देखो चार मात्र की तान जब पहले नीमा सानी तप मगरे सा हरी हरी हर चप लेनी मानुआ तभी हम क्या किया चार मात्र गीत बीतान सुना दिया तो आपको ऐसे करना है कि चार मात्रा भी हो सकता है छह मात्रा भी हो सकता है आठ मात्रा भी हो सकता है दस मात्रा भी हो सकता है जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो उसको माइनस करते जाएंगे पहले आपको हरी हरी जब बंदिश करना है कितना मात्रा है पीछे से माइनस करना है तब जाके मैथमेटिकली वो आके सोलह मात्रा में वो पहले आके जाके आके फाक में मिलेंगे जोड़ना है इसको तो अभी हम सोलह मात्रा में जाते हैं सोलह मात्रा तान करते हैं हरी हरी हरा जाप लीनी मानआ सरे गापा धनी सरेगा रे माग रे सनी तापा मापा सानी था प सनी सरे सा हरी हरी हरा जाप ली नी धनी सरे गा गम मे मा धनी धनी द पा नि सा नी गे सा नीदा पामा गे सा हरी हरी हरा जा मानुआ गे सा रे म गे सा नीदा पा दीदा पा गे सा गे सा नीदा पामा गे सा हरी हरी हरा जा पी नी मानुआ Ah ah ah ah ah ah ah ah ah! Hari hari hari ja pa. का तान अभी कि है। बहुत अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से इसमें 16 मात्रा का आपने तान अभी सुनाया है और 8 मात्रा, मात्रा, मात्रा 6 7 इस तरह के जैसा जैसा आपको चाहिए वैसे आप इसको कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में आपको गाना है और किस तरह का सिचुएशन वहां पर है तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप तो पीछे से कम भी कर सकते हैं माइनस प्लस जो भी है थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको इस बात को ध्यान में रखना है अभी सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए आ, काफी राग पर आधारित ही एक गीत आपको सुनाएंगे फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कते रहो चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे घर जाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे लगा चुनरी में दाग कोरे बदल सी कोरी चुन दिया हो गई मैली मोरी चुन दिया कोरे बदल सी कोरी दिया ह हाँ, हाँ, जाके बाबुल से नजर मिलाऊ कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुन डी में दाग छुपाऊ कैसे लगा चुन डी में दाग छुपाऊँ कैसे लगा चुन डी में दाग वचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके पापुल से नचद मिलाऊँ कैसे घट जाऊँ कैसे लागा चुन रिंद खोद चुन दिया आत्मा मोरी मैल है माय जाल खोरी चुन दिया आत्मा मोरी मैल है माय जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुन डी में दाग छुपाऊँ कैसे लागा चुन में दाग छुपाऊँ कैसे लागा चुन डिम दाग लागा चुन में दाग छुपाऊँ कैसे लागा चुन में दाग चुन में दाग छुपाऊँ कैसे फैर जाऊँ कैसे लागा चुन में दाग को चुन दिया आत्मा मोरी मैल है माँ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 चुनरी में दाग छुपाऊ से मिलागा चुनरी में दाग Tana na na dada tanum, Tana dera na dina, Tana na dada tanum, Tada dera na dina, Tana na dada tanum, Tada dera na dina, Dera dera dera Tana dera Tana tumrda dada dada dani, Dina na na na dada dada dada dani, dani dani dani, Dina na na dada tanum, Sha na dera na dina, Tana na dada tanum, Tada dera na. Sab sa sura na dina, Gham bal se baji, Re sahani sani ne dani dada papa mama ga. गम सात नहीं दीन तनु नन तन नन नदेन तन न नदीन तन न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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं काफी राग पर आधारित इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं स्थाई तान अभी सुना थोड़ी देर पहले और उसके बाद हम लोग अभी अंतरा जो है उसका तान किस तरह से होता है उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके बाद हम मीरा का भजन भी काफी राग पर आधारित एक सुनाएंगे आपको तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार बीके शामली जी का बहुत बहुत स्वागत अभी हम अंतर की तान सुनाते हैं जो दिन गए सो नहीं जो दिन गए सो रे गाने म गाने सा जो दिन गए सो आ जो दिन गए सो फिर नहीं आए गमा पाधानी सड़े सा गे सी धापा मा सानी धापा मा गे सा गमा पधानी सरेसा जो दिन गए सो फिर नहीं आए करते करतेचार जो मान ले हरि हरि हर जप लेनी मनुआ औ शर बी तो हरि हरी हर जप लेनी हरी हरी हर जप लेनी मनुआ हरी हरी हर जप हि हरी हर जप जिन मनुआ हरी हरी हर जप लेनी मनुआ ओ सरे बीतो जा हर जप हरी हरी हर ज जप हि हरि हर ज जपली मनुआ हम लास्ट में जो थोड़ा तान के साथ बोल भी गाये उसको बंदिश के साथ गाये हैं जैसे किया है हरी हरी जाप लेनी मानुआ इसको कहते बोलतन बोल लगा दिया तान के साथ तान के ऊपर बोल लगा दिया जब हम करते हैं उसको कहते बोलतान ऐसे हम तान कहते हैं लेकिन अगर बोल के साथ करेंगे तो बोल तान हो जाएंगे उसको कहते हैं बोल बोलतन अच्छा बहुत सारे राज हैं संगीत की दुनिया में बहुत चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अगर बोल को यूज करते हैं तान के बीच में तो बोल तान कहते हैं ये बात अभी हमने सीखा संगीत में हम लोग जितनी बातें ध्यान से सुनेंगे उसको रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे अभ्यास में आ जाता है और जितना ज्यादा हम लोग सुनेंगे उतना ही ज्यादा अभ्यास हम कर पाएंगे इसीलिए संगीत में सबसे ज्यादा होता है कि आप हर बात को अच्छी तरह से सुनो जितना अच्छी तरह से आप संगीत को सुनेंगे उसका राग किस तरह से चलन में आता है किस तरह से उसका अंतरा गाते हैं या मुकड़ा गाते हैं जो भी चीज़ें जहाँ पर चेंज होने वाली बात होती है जैसे कि अभी हमने एक नई बात सीखी रागों में हमने देखा कि अलग अलग उनके सुरख को थोड़ा सा कभी कोमल लगाना पड़ता है कोई मध्यम में लगाना पड़ता है ये बात आपको ध्यान में रखना है तो आप उस राग में मास्टरी कर पाएंगे दूसरा जैसे कि बोल चाल के साथ हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं कर त्यांग करते हैं तो वो उसके शब्द कुछ अलग है तो इस तरह मैथमेटिकली जैसे आठ मात्रा है सात मात्रा है सोलह मात्रा है ये सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको ये चीज़ें परफॉर्म करना है चलिए मोटे तौर पे अभी हमको प्रैक्टिकल करना है तो प्राइमरी स्टेज में हमको सिर्फ जो अलंकार है हमारे उनको किस तरह से कोमल और शुद्ध कहाँ पर लगता है ये भी ध्यान में रहा तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और काफी राग पर आधारित एक भजन भजन आपको सुनाएंगे अभी। हाँ, ये है। मेरा की है। काफी है। है। हाँ, काफी काफी राग अलग से दूसरा कुछ मिक्स है कुछ होता है अच्छा, अच्छा। तो मिस्र काफी बोल सकते हो काफी या ठाट तो काफी है या मिया मल्लर के साथ थोड़ा तो ये हो सकता है हाँ मिक्स है मिश्र काफी जी तेरा झूलतराधा संग गिरी धर झूलतराधा संग गिरी धर अबीर गुला उठवते राधा अबीर गुना ली उठवते राधा भरी पीछे कानी रंग आजी झूलत राधा संग गिरी धर झूलत राधा संग गिरी धर अबीर गुला उठवत राधा अबीर गुला तेरा राधा भरी पीछे का प्यारा सा मेरा भजन आपने सुनाया काफ़ी राग थोड़ा सा मिक्स आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था काफ़ी बातें हैं जैसे कि आप जब भी रागों की प्रैक्टिस का आप करते हैं राग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरह से जो अभ्यास भजन जिसको कहते हैं जो आपको बहुत मदद करता है जितना आप इन भजनों का सहारा लेकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंठ जो है शुद्ध होता जाएगा और आपको हर राग का जो चलन है या जो उसका फ्रेमिंग है वो पता चलता जाएगा आज हम लोग काफ़ी राग पर आधारित फिल्मी गीतों का जो श्रृंखला है थोड़ा थोड़ा जलकियां जो है वो आपको आगे सुनाते हैं और इसी के साथ मुझे और बीके के शामली जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें संगीत के बारे में आपके साथ होंगे लेकर कुछ नई बातें यानी किसी नए राग पर ही आप बात करेंगे ताकि आपको रागों का पूरा नॉलेज बन जाए और आप आगे बढ़ते रहें आप संगीत में अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएँ नाम कमाएँ बहुत अच्छी तरह से आप परफॉर्म करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के श्याम जी को दीजिए इजाज़त जाते जाते आप सभी को बता दूँ कि आगे की जो श्रृंखला है हम फिल्मी गीत जो काफ़ी राग पर आधारित बने हुए हैं जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको सुनाया था रंग बर उसके बाद लागा में दाग और पद गंग ना ये गाना है तो इस तरह से बहुत सारे फिल्म गीत बने हुए हैं होली पर आधारित जितने भी होली के जो गीत हैं खास वो काफी राग पर आधारित बने हुए हैं तो इसी तरह बहुत सारे गीत आप सुनेंगे होली के जितने भी गीत आप सुन सकते हैं तो सुनिए और काफी राग की प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए इसी गानों के सिलसिले के साथ हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो के पग घूंग मीरा थी के पग रो घुंग बाँध मेरा नाची थी वो तीर भलाके झूके रे के पग घुंग पग घुंग मेरा नाची थी पग घुंग बाँध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी, ना थी, ना थी हाँ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 pa ni sa pa ni sa, sa, sa ma pa ni ma pa ni ma pa ni re re re re re re re gar gar gar gar ga pa pa pa pa ma gar sa ne sa sa sa ne sa sa sa ne sa sa sa ne sa sa sa ne sa sa sa pa ma pa ma ga ma ga re ga re sa ne sa re sa ga re ga re ga ma ga ma pa ma pa ma gar sa ne sa va sa pa ma gar sa ne sa va sa pa ma gar sa ne sa va sa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 लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माला आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माला वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ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 पग घुंगू बात मेरा नाची थी पग घुंगरु बा मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हा के पग घुंग मेरा नाची थी बुराई नहीं दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं संगे मरमर की हाय, कोई मूरत हो तुम बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम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 पक घुँंगरू बाँध मीरा नाच दी और हम नाचे बिन के घुँगरू के केपक घुंघरू बाँध मीरा नाच दीपक घुंघरु